तत्म राज्य ये वहन फलमुद्दिष्ट दीयसेसा वह पुनः फल उसे वह वह फलमुद्दीष परीय च

जो के लिए तदान राजस्थान प्रत्युपा किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ लाइन यदि हम इसको लेंगे तो आगे हमारा उपकार रहेगा हमारे को काम आएगा ऐसा प्रत्युपकार प्रत्युप के लिए दिया जाता है तदान राजस्थान हो गया एक राजस्थान दूसरा वह पुनः फलम अथवा

करके इस दान को देने से हमारी पूरी समस्या हल हो जाएगी हमारा झगड़ा शांत हो जाएगा रोग मिजुत हो जाएगा वो है। जो है ना वह फलामुस्कृति अथवा पूरा फल को उपदेश करके जो दान दिया जाता है सर दान हम राजन क्या पर प्रकृष्टन लिए थे?

अब परिस्ट्रम भी तय कर रहे हैं खेद से युद्ध होकर जो दिया जाता है कुछ लोग देते तो हैं कि देने में बड़ा ही उनको कष्ट होता है बड़ा ही क्लेस होता है लेकिन बहुत दे दो तो दे रहे तो बहुत तो ज्यादा उनको लगता है कष्ट होता है मेरे पास होता है वो बीच भी करता है प्रसन्नता से लेना चाहिए

हम्म जबरदस्ती नहीं वो तो स्वेच्छा ऐसी देने बल्कि उनको नहीं उड़ता है जबरदस्ती नहीं अपनी इच्छा ऐसी कोई दे रहा है कोई अपनी इच्छा से किसी का सहयोग कर रहा है तो कुछ ऐसे लोग बोलते हैं उनको वहाँ भी कष्ट हो अपनी इच्छा से करने में कुछ नहीं कष्ट होता है लोगों को वहाँ भी कोई परिवार नहीं

जो के लिए पुनः से अथवा करके क्या दिए थे और खेद से युक्त होकर कष्ट से युक्त होकर दिया जाता है दिए थे मतलब दिया जाता है यथ है ना ये से क्या लेना दान तू यथ कि प्रत्युपकार के लिए अथवा पुनः फल को लक्ष्य करके

और प्लेस से होकर दिया जाता जाता है है है है ये दिया तो लोग कि अपने अपने पास दो है तो होती है। अपने पास होती होती दानव स

उपकार करने के लिए प्रत्युपकार करने के लिए उसका क्या मतलब है तू काले काले कालांतरे कालांतर में तो कालांतर में, तो में तो या मेरा प्रति उपकार करेगा कालांतर तो में, तो तो में तो या मेरा तो उपकार करेगा मतलब बंगले में प्रयोग करेगा बंगले में फिर देगा मंदिर और क्या फलम उद्देश्य बताते हैं फलम अस्त दानत इस दान का मुझे अदृश्य होगा इस का मुझे क्या होगा अदृश्य होगा है

होगा, हो सकता है रोग लेना है।, तो है, तो वो चलेगा इंसान का मुझे खेत से युक्त होकर दिया जाता है खेल से युक्त होकर दिया जाता है कष्ट होकर दिया जाता है उसे बढ़ा जाता है

दान् ये बोले अरे का त विद्यान अपास्य जस्य दीये अरे तममम यानम तस्साम संहरतम अरे काले विद्यानम अपास्य जस्य दीये हम लिखेंगे अरे काले विद्यानम दीयेते विद्यानम दीयेते

अदेश क्या करना है क्या असत कृतम अवज्ञात हो जाएगा क्या असत कृतम अवज्ञातम सतमसम उदाह काले आदेश काले है ना भी या पात्र जाया था ना पूर्ण देश में पूर्ण काल में था

तो अवेश काले का मतलब है की पूर्ण देश के भिन्न मतलब अपमित्र पूर्ण के भिन्न में या अपमित्रेश में और काले कर से संक्रांति आदि से के भिन्न पूर्ण काले से के भिन्नता से अवेश काले कर गया पूर्ण देश के भिन्न रेख में तथा संक्रांति आदि के भिन्न पूर्ण देश के भिन्न लेख में

संक्रांति आदि पूर्ण काल से भिन्न काल में यदान अपात्र दिए गए जो दान अपात्र को दिया जाता है इसको दिया जाता है अपात्र को दिया जाता है जो भी पात्र काल नहीं करता है संन नहीं करता है साझ में नहीं करता है, नहीं ना करता है, है।, तो नहीं है। वो व्यक्ति क्या अपात्र को दिया जाता है ठीक है

अब देखिए क्या संक्रांति यहां पर अपात्र है ना यदि पात्र मिल जाए तो देश चाहिए कुछ नहीं है न सबसे तो बड़ा जो है ना योग्यता है पात्र नहीं होना चाहिए देश काल के लिए अच्छा चाहिए उसी देश उसी काल में दिया गया ज्यादा फलदायक होता है है ना लेकिन यदि पात्र अच्छा मिल जाए तो उसको ज्यादा फलदायक होना चाहिए

में देश पूर्ण काल को दिया जाता है है ना और क्या असत्यतम अवज्ञातम और बिना सम्मान के तथा अवहेलना पूर्वक जो दिया जाता है क्या असत्यतम अवज्ञातम

नहीं है करते सरकार के बिना सरकार के सरकार के बिना तथा अवहेलना पूर्वक अवज्ञा करके अवहेलना पूर्वक योगदान दिया जाता है जी करते देश अवहेलना तिरस्कार करके तथा अवहेलना पूर्वक योगदान दिया जाता है उसे दिया जाता है भगवान सबके अंदर बैठे योगदान दिया जाता है उसका

उसका सम्मान करना चाहिए और किसने वो गाऊन भगवान को किसने दिया था ने, तो तो था कि देने वाले वाले, ऐसा नहीं दिया। उसका

भगवान अब देखना है यहाँ दो प्रकार का तो हुआ ना पूर्ण देश से देश में पूर्ण काल से भिन्न काल में वो दाना पात्र को दिया जाता है ये हो गया ना दागत्या और तिरस्कार करके तथा अवण्ला पूर्वक योग दिया जाता है अब इस काले को देखेंगे अपूर्णे जैसे अपूर्ण करके पूर्ण देश से भिन्न देखने

पूर्ण आदि से तथा संकीर्ण का टोटल अपवित्रता आदि से युक्त स्थान में मिले जिस स्थान में रहे वो स्थान कहते हैं जानते है गो मांस खानपुर वस्तु गोभाष का धर्म का गो मांस को खाए और बहुत अधिक बोले

उसको वो मांस खाने वाला भी मिल सकता है घी कहीं नहीं मिल में भंडारा सबने को सूखा लोग खा रहे हैं ये भी क्या वो मांस तो बहुत मिल जाए भजन करना हो

भी अपने आपके सामने बीज ले जाएंगे चर्जी फिर नहीं मिल पाती है और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक के अनुसार चर्जी में जाना अपराध नहीं है उस पर खूब सर्दी

अपराध की एक

जहाँ के एक स्थान नहीं होते वहाँ ठाकुर की सेवा पूजा होती है ना भगवान की पूजा करता है वो भी पूर्ण हो गया है अखबार यहाँ पर वहाँ पर फिर से बिना जाना जित किया वो मगल है शुद्ध है एक साथ

देखो में जाना मना किया है कारण है वहाँ का आ रखी गई है मत्स्य है ना माँ बच्ची है तीर्थ यात्रा के बिना जाना मना किया मतलब तीर्थ यात्रा में जाना मना नहीं है क्योंकि यात्रा में जाएगा तो लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं ना जब किस में जा रहे हैं जब हम उसका पूरी नहीं करें तो बचेगा अलग भी घूमने जाएगा तो वो भी हो जाएगा अब तो सब जगह वो किराए बंगाल में का हो रहा है नगर देखा थोड़ा देश हो रहा है सब देखने यही कारण था

पर जाना भी मना देखेंगे आप जाएगी अपूर्ण तथा हो गंदगी मिलेश तथा अपने आदेश काले है ना

तो वहा तो मतलब दोनों के साथ है ना काले के साथ भी है तो अकाले का संक्रांत संक्रांत विशेष के हेतु रूप से न कहे गए अच्छा कुंड के हेतु रूप से नह लिया था अकाले का क्या हुआ कुंघ हेतु अप्रख्या के अकाली

हो गया अप्रेख्या के कु के हेतु रूप से न कहे गये काल में कुंभ के हेतु रूप से न कहे गये काल में वो कैसा कल संक्रांति आदि विशेष लेते है न की संक्रांति यादि विशेषताओं से रहित काम संक्रांति अमावस्या ऐसा कोई है की संक्रांति यादि खून एक न कहेगा काल में खून एक न कहे काल में अर्थात संक्रांति आदि विशेषताओं ऐसी काल में

अपरात्रों को आ तो तो तो जाता है कैसे मूर्ख तस्कर का अध्ययन नहीं करते चिंतन नहीं करते मेरे शास्त्र अध्ययन नहीं है इसे हैं तो जो मूर्ख है जो अध्ययन नहीं करते हैं और तस्कर मतलब प्रद्रंथ का ग्रहण करने वाले हैं मूर्खों से दिया जाता है तस्करों तो दिया जाता है ये हो गया ये किसका हुआ था अब एक काले यज्ञान हम अपरात्र जारी हो गया

और क्या असत प्रथम अवज्ञात का अर्थ अब कर रहे हैं भारत असत प्रथम अवज्ञात का अर्थ करने के लिए भारत देशादी संपत्तों का अध्ययन करते हैं, अर्ना चाहते संपत्तों मतलब पूर्ण देश पूर्ण काल और उचित पात्र के प्राप्त होने का क्या अर्थ हो गया देशादी की प्राप्त होने पर संपत्तों का प्राप्तों मतलब ये पूर्ण देश पूर्ण काल और उचित पात्र के प्राप्त होने पर असत्यतम के मतलब असमान पूर्वक

तथा अवहेलना पूर्वक जो दान दिया जाता है वो भी तामस हो जाता है ना और तो तो अच्छा बात हो तो फिर ये तामस हो जाएगा है? इनके प्रतम का क्या वचन पाद प्रक्षालन पूजा के मधुर भाषण तथा कारक प्रक्षालन आदि रूप पूजा के मधुर भाषण करना चाहिए कारक प्रक्षालन करना चाहिए उनको भवन कराना चाहिए

पर आदि रूप क्षा वाले रूपा और क्या है? कर है पात्र पर पात्र उसी को अपमानित कर रहे हैं ऐसा बहुत लोग होता है वो बड़ा खाता है मुश्किल भूलो देता है तो पात्र का तिरस्तार करते हुए योगदान दिया जाता है तथा उनका कहा जाता है बताइए

यह दान तथा प्रवृत्ति नाम यज्ञ दान तथा तपादी को सदगुण सम्पन्न करने के लिए सदगुण सम्पन्न करने के लिए मतलब उत्तम गुणों से युक्त करने के लिए सदगुण से जब युक्त होगा ना तो अधिक फलदायित हो होगा कौन यह दान हो यह यज्ञ दान और आदि को सदगुण सम्पन्न करने के लिए या उत्तम गुणों से युक्त करने के लिए यह उपदेश कहा जाता है

विदा निर्देश ब्रह्मण सुनता ब्राह्मण तेन ब्राह्मण तेन वेदा पुरा

ओम सत् मानो भगवान के ओम सत सत्य इस प्रकार ब्रह्म का ब्रह्म का तीन प्रकार का निर्देश कहा जाता है ओम सत सत्य इस प्रकार ब्रह्म का

तीन प्रकार का निर्देश कहा जाता है या ब्रह्म का निर्देश तीन प्रकार का, जाता का, का, प्रकार का प्रकार कहा जाता है लोग ब्रह्म का निर्देश है ना ब्रह्म के नाम का निर्देश ब्रह्म के तीन ब्रह्म के नाम होंगे ओम तक इस प्रकार ब्रह्म के नाम का निर्देश तीन प्रकार से कहा जाता है ब्रह्म के नाम का निर्देश तीन प्रकार से कहा जाता है अब और देखेंगे अगली पंक्ति देखना तेन ब्राह्मणा

ऐसा पूरा पूरा क्या से पूर्व काल में कार्य उन तीन प्रकार के निर्देश से काल में या पूर्व काल में ब्रह्म के तीन प्रकार के निर्देश से वेद यज्ञ पूर्व काल में ब्रह्म के तीन प्रकार के निर्देश से ब्राह्मण वेद

और यज्ञ की रचना हुई है गीविता का प्रकार जिसकी रचना हुई है ब्राह्मण वेदों, और यज्ञ की रचना हुई है ये समग्र सृष्टि का उपलक्षण है मतलब क्या है सृष्टि करने के पहले जो है ना सृष्टि करता परमात्मा ओम तक तक ऐसा कंपन करता है क्या वो परमात्मा के द्वारा की गई साक्षात सृष्टि हो या हिरण के द्वारा की सृष्टि हो वो क्या बोलते हैं पहले ओम तक सफा

हुआन करते हैं ब्रह्म के तीन प्रकार के निर्देश के ब्राह्मण पूर्व काल में पूरा गर्ण। <धगा गर्णाद। ट्म्याद> है ना पूर्व काले आय समाप्त करते है ओम सत्तदी एक निर्देशा है ओम सस्त या निर्देश निर्दिष्ट से अनिली निर्देशा निर्दिष्ट के अनिल करते हैं अनिल निर्देश से इसके द्वारा निर्देश किया जाता है

मतलब जिसके द्वारा निर्देश किया जाए जिसके द्वारा बताया जाए जिसके द्वारा उसे क्या कहते हैं निर्देश जिसके द्वारा बताया जाए उसे क्या कहते हैं निर्देश तो बताया कि जाए किसके द्वारा जाता है नाम के द्वारा तो नाम निर्देश का है या नाम रूप निर्देश है ना नाम करेगा है ना जिसके द्वारा बताया जाता है? नाम के द्वारा तो नाम ही ले नाम निर्देश लिखा है यहाँ नाम ही निर्देश

ब्रह्म के तीन ब्रह्म के नाम का निर्देश तीन प्रकार के ब्रह्मा इस विचार चिंतित ब्रह्म भी वेदांत चिंता के तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म वे ने वेदांत में विचार किया है ब्रह्म वेदताओं ने वेदांत में ब्रह्म के तीन प्रकार के के नाम का विचार किया है ब्रह्म वेताओं ने वेदांत में ब्रह्म के तीन प्रकार के निर्देश का विचार किया है

ब्राह्मण के निर्देश से ब्राह्मण निर्मित हुए हैं पूर्वम इस प्रकार ब्रह्म से इस प्रकार निर्देश की स्थिति के लिए निर्देश मतलब नाम इस प्रकार ब्रह्म से नाम की स्थिति के लिए कहा जाता है नाम की स्थिति के लिए कहा जाता है नाम की स्थिति की जाती है

उदाहत यदि प्रवर्तना तस्मा

इति ओम उदाहतृतवादीदानियातवादीताज्ञान तथा क्रिया प्रवर्तन तस्मा इस कारण इसलिए

क्योंकि देखो वही ऊपर जो का है ना हेतु क्योंकि ब्रह्म के नाम का निर्देश तीन प्रकार से किया जाता है तो ब्रह्म के तीन प्रकार का नाम निर्देश होंगे के पृष्टि के पूर्वकाल में उन तीन प्रकार के निर्देश के द्वारा ब्राह्मण भेद हो जाएगी की पुष्टि हुई है तो तस्मा तो क्या हो जाएगा पूर्वकाल में ब्रह्म के तीन प्रकार के निर्देश से ब्राह्मण भेद हो जगह की हुई है जी हो जाएगा

तो पूरा इस लोक को भी तो हम ले सकते हैं इसलिए तीन प्रकार से ब्रह्म के नाम का निर्देश होने से ओम प्रस्त इस प्रकार ब्रह्म के तीन प्रकार का नाम निर्देश होने से तथा इस निर्देश के द्वारा पूर्व में ब्राह्मण होने से जरा से वो लगा लेना चार पहले वाला अच्छा तुम लगता है पहले वाला की ओम प्रस्तक इस प्रकार ब्रह्म के तीन प्रकार का नाम निर्देश ये लगा लेना

इस का नाम से होने से नाम होने का ओम का प्रसंग है ओम ऐसा उच्चारण करते, नाम करते ना इसमें यहाँ पर ब्रह्मवादी नाम नामक है यहाँ पर नाम वेरा धन करण करके

ओम ऐसा उच्चारण करके वेदाध्यन करने वालों की तथा चलती रहती है तस्मात वे ओम तस्तक इस प्रकार ब्रम का नाम निर्देश तीन प्रकार से होने के कारण ओम ऐसा ओम इस प्रकार उच्चारण करके

करने वालों की या की शास्त्र में कही गई यज्ञ का नाम है नाम लेकर चाहिए तस्मात ओम की जाहिर उतर उच्चारण करके यज्ञ दान तथा किया और यज्ञाधि स्वीकार किया और यज्ञाधि रूप किया आदित्य ने नदान का प्रोत्तर

तो के में में गई का का ब्रह्म नाम नाम हैं वेद लो वेद लोग के पाठ करने के स्वभाव वाली वेद का पाठ करने का शुभ वाली यह प्रसंगान ब्रह्म का वेद वेद के पाठ करने का और

अन विसन्धा यज्ञ यज्ञ वियाह यज्ञ तथा दानक्रिया दानक्रिया

इति दान प्रियंते क्रिय मोक्षकांशि तनभिन्धा फल क्रिया दानक्रिया क्रीय मोक्षकांतिद मोक्षिकंशि मोक्षकांशि फलभनिधाए

इति इति दानक्रिया क्रियंते लगाइए मोक्ष कांश की करना मोक्ष की आकांक्षा करने वाले अर्थात मुमुक्षुष तद इति है ना

तद इसी करते, करते। का नाम है ना ओम सत्य में आया है ना परम भी सब में आता है सत्य पदम द्रवीण ओम ओम भगवान का नाम है सत्योमी और अन्य नाम है परमात्मा का सब सभी बुरा सत्या परमात्मा का ऐसा

अब लगाएंगे तब इच्छा इसका हुआ तब इसी करते तब इस भगवान नाम का उच्चारण करके या तब इस ब्रह्म के उच्चारण करके तब इस प्रकार उच्चारण करके तथा फलम अनबिस फल की इच्छा कर। ना करते है नम्ब के नाम का उच्चारण करके तब इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके तथा फलम अनबिस फल इच्छा न करते

विभिन्न प्रकार की यज्ञ तत्क्रियाएँ तथा दान रूप क्रियाएँ की जाती है पुरुषों के द्वारा तथा इसी भगवान राम का उच्चारण करके तथा फल की इच्छा न करके यज्ञ तत्प क्रियाएँ तथा विभिन्न प्रकार की यज्ञ तथा तत्व क्रियाएँ और दान क्रियाएं की जाती है बढ़ जाएगा तब इसकी मनभिंधाए

या तद इही बता रहे को उदृत किया है ना तो ब्रह्मी दानी को क्या समझा रहे तब इस प्रकार ब्रह्म के नाम का उच्चारण करते तब इस प्रकार ब्रह्म के नाम का उच्चारण करते हुआ और अनुसमुदाय क्या अनुदाय क्या फलम है ना तो एक पद को जोड़ा भाग्यकार करते कर्मणा और कर्म के फल की उच्चारण करते

कर्म के फल की इच्छा न करके यज्ञ तब क्रिया आपको बताते हैं यज्ञ क्रिया है क्या तप क्रिया क्या यज्ञ रूप क्रिया हो तब क्रिया उस? उसको क्या करेंगे हम ऐसे यज्ञ और तब का द्वन करेंगे फिर क्रिया के साथ कर देंगे यज्ञ के साथ का विभिन्न प्रकार की दान क्रियाएं कैसे क्षेत्र का जब भूमि भूमि सुवर्ण है फिर दान आदि रूप क्रिया भूमि का दाम सुवर्ण का दान है रजत का दान

प्रियंते का की उच्चारण कर नाम का उच्चारण करके और फल फल की इच्छा न करते हैं मोक्ष कांखी मुक्ति व्यक्ति यदि करता है डांस या यज्ञ करता है तब करता है तो कैसे फल की इच्छा न करती है उसमें है न

है आ, था था। है या और मुखाशा और ये दोनों मुखा कैसे यदि कर रहा है तो इसका मतलब उसमें दिशा और जी है तो मुमुखा नहीं हो सकती है आगे देखेंगे ओम तक छब्बीनों बिंदुओं का उत्तरा

ओम और सत शब्द का प्रयोग कहा गया चतुर्विशति श्लोक में ओम शब्द का प्रयोग कहा गया और पंच विंशति श्लोक में सत शब्द का प्रयोग कहा गया ओम और सत शब्द का प्रयोग कहा गया अथ इसके पश्चात का प्रयोग कहा गया सदभावे साधु भावे

सब इसी एसद्रुप्य थे सदभावे क्या भाव भावे थे भाष्यकार ने सद्भाव का सद्भावे का एक भाष्य के सारे लगा ना सर्वभावे करते अस्था सर्वभावे सर्वभावे सदभावे अस्था को जोड़ा है ना असत वस्तु के सर्वभावे में असत कर्थ विद्यमान

मतलब अविद्यमान वस्तु के उत्पन्न होने की मतलब जो वस्तु जैसे जैसे पहले नहीं है फिर हो जाए तो मतलब है इसका अविद्यमान वस्तु के उत्पन्न होने पर विद्यमान वस्तु के उत्पन्न होने पर क्या साधु भावे और साधु भावे का अर्थ है कि क्या कहें भक्त के साड़े लगा दो बताना पड़ेगा सद्भावे

सद्भावे को तो समझा रहे हैं अस्टा है। तो असद वस्तु भाव। पर का सद्भावी कहीं असद का सद्भाव कैसे हैं तो जिसम से समझाते हैं जैसे अविद्यमान का जंग होने तो का, का है ना तो अष्टा का विद्यमान है अष्टा में क्या है असदभावे मतलब जन्मदिन पुत्र ही रहेंगे असद वस्तु कैसे तो बाकीदार समझाते हैं जैसे विद्यमान पुत्र का जंग होने का तथा साधु भावे निदु निदु निदु निदु निदु निदु निदु निदु निद�

साधु भावे को तो समझा रहे हैं असल के का बुरे आचरण वाले असाधु मनुष्य का असल वृत्य क्या है असल आचरण वाला बुरे आचरण वाले असाधु मनुष्य का असाधु मनुष्य का से सदाचार युक्त का बुरे आचरण वाले असाधु मनुष्य का सदाचार से युक्त हो सदाचार से युक्त हो जाना साधु का सदाचार से युक्त हो जाना क्या है

साधु भाव है कल भी साधु कारण आया था ना वो धन्यवाद अब देखेंगे कि वो असाधु मनुष्य का सदाचार से युक्त हो जाना क्या है साधु भाव है तस्वीर साधु भावे अब लगाइए सदगाव और पार्थ में सबसे पहले पार्थ में श्लोक के बाद में है ना पार्थ बिंदु पार्थ हे पार्थ अब विद्यमान वस्तु के उत्पन्न होने में हे पार्थ अव्यमान वस्तु के सदगाव में जैसे

अविद्यमान पुत्र का जन्म होने पर अविद्यमान पुत्र का जन्म होने पर तथा बुरे आचरण वाले असाधु व्यक्ति को सदाचार पीड़ित होने पर क्या कहा जाता है साधु भाव में इस, सथ इस का तथा में, पुत्र पहले नहीं है जो उत्पन्न हो जाए तो लोग क्या कहेंगे अच्छा हुआ सत्य का होता है ना अच्छा पुत्र है ना पुत्र सन पुत्री में तो बनता है ना

अगर ध्यान देंगे जन्म जन्म जन्म जन्म अच्छा है ना तो सदभाव में सत्य का प्रयोग होता है और साधु भाव में मतलब तो दुराचारी व्यक्ति दुराचारी या व्यक्ति जब अच्छे आचरण से युक्त हो जाए तो उसके आचरण को क्या कहेंगे सत्य लग

तो सदगा में मतलब में और साधु गाँव में सत इस शब्द का उपयोग किया जाता है लगा तथा कर्मणि सब शब्द युद्ध उसी प्रकार उत्तम कर्म है जो विवाह आदि कर्म है उसी प्रकार मांगलिक कर्म में सब शब्द का उपयोग किया जाता है जो विवाह होगा तो अच्छा थोड़ा चाहिए अब देखेंगे सदभाव

अस्था सद्भाव का सद्भाव जैसे अभिजुमान पुत्र का जन्म साधु भावे को, तो तो तो तो को समझा रहे हैं की बुढ़े आचरण वाले साधु मनुष्य का सदाचार संयुक्त होना साधु भाव है विधान तो के नाम का प्रयोग किया जाता है तथा ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है विधानंद का संयुक्त क्या है नाम सत्रीय से मतलब कहा जाता है

चुके हैं तो उच्चित तो क्या है? उच्चते हैं जिते का जरूरी कहा जाता है तो का ते ते दिखेके। दिखेके दिखेके हो जाएगा तुम तो जिते का जो उचित है उसका जरूरी करो नहीं विवाह आदि प्रशस्त सब सबसे कहा जाता है इसलिए वहाँ क्या आलमी विवाह का विवाह नहीं

उसका मकान बनाया उसको कुछ मंगल कार्यालय मंगल, fire, मंगल कहते हैं कल्याण आंध्रा में, में।, तो में कहते हैं कल्याण मंडपो में तिरुपति में बुद्ध बना हुआ है कल्याण वहाँ कहते हैं बापू यहाँ क्या कहते हैं मंगल अरणी है

ना? ना मंगल कार्यालय कार्य को, को लेकर तो, तो मंगल मंगल लिखा है ना, ना पत्रिका में भी लिखा है तो तो मंगल दिवस दिवस ही लेते हैं मंगलकार के साथ

यज्ञ तपस्थ स्थिति दाने दाने स्थिति स्थिति हम क्या यज्ञ तपस्या यज्ञ स्थिति दिखती उच्य से ये तस्में और दान में स्थिति

यज्ञ साफ और दान शुरू करमे न शास्त्री कर्म है यज्ञ सक और दान में प्रगति सच है ऐसा कहा जाता है ये तो सब है ना अच्छा काम है ना न दान में स्थिति है ऐसा कहा जाता है लग जाएगा कर्म चीय कर्म च एवं सदस्यम सदी एवं लिये इति एवं अब तो क्या सदर थी कर्मे

तब इसी योगे सदर थीजम कर रहे सदर थीजम का एक हर्थ यह होगा यज्ञ स्वदान के लिए दिया जाने वाला कर्म यज्ञता की तैयारी के लिए भी कुछ करना पड़ता है हम्म तो है ना उनकी तैयारी के लिए कुछ करना पड़ेगा सामग्री अर्जन करना पड़ेगा यज्ञ स्वदान के लिए दिया जाने वाला कर्म सब इस योगे सब इस प्रकार की कहा जाता है ठीक है यज्ञता को उदान में कही जाती है

तथा यज्ञता को नाम है चलिए ना? अब देखो आज लगाएंगे यज्ञ परिमणु या स्थिति कर स्थिति का जो प्रवृत्ति तपस्या स्थिति और तप में जो प्रवृत्ति है जाने की स्थिति

है इस प्रकार विद्वानों के द्वारा कहा जाता है है प्रकार कर्म चाहे और पुस्तक में सदर के आगे अच्छा चलिए अथवा को सदर कर्म अगवा समझा रहे हैं यश अभिधान से

प्रकरण थीन, का का। है जिसके तीनों नामों का प्रकरण है नामों का प्रकरण तीन परमात्मा ऐसी अभी तक सदर से प्रिय विधान कब लेना है ना प्रिये अथवा जिसके तीनों नामों का प्रकरण है सदरपीएम उसके लिए ही सदरपीएम से क्या हो गया फिर ईश्वर हो जाएगा ना

अथवा जिसके तीनों नामों का प्रकरण है जिसके तीनों नामों का प्रकरण है सदर सीएम ऐसी क्या लेना है ईश्वराक्षीम ईश्वर सीएम आगे लिखा है ना? तो ईश्वर मतलब ईश्वर के लिए किया जाने वाला ईश्वर के लिए किया जाने वाला अच्छा और ये यज्ञ सको यज्ञ दान सको और सीएम है ना थोड़ा ऐसा लगा दो पंक्ति तो अच्छा रहेगा दिग्विजी कर्म चाहे हो सदर

के आगे फिर ये नीचे का ये के नीचे कहा विधान सकोवर्ती रखेंगे विधान सपोवर्ती अब अथवा को लगाइए अथवा यम प्रकृत सदरशियम ईश्वर हो जाएगा

सभी अथवादर्यो इसम अथवा तीनों नामों का प्रकरण चल रहा है तदर्थिया मतलब ईश्वर के लिए मतलब किया जाने वाला कर्म है तब यज्ञ ये बताते है की यज्ञ तप आदि कर्म असात्विक और गुण रहित होनी पड़ती है मतलब ऐसा सब कर रहे है लेकिन मन साविक नहीं रह सकता ऐसा

और गो रही होने पर भी मतलब ये जो कर्मों का विधान है उसमें यदि किसी यानी विकलता रह जाए किसी न्यूनता रह जाए तो क्या क्या कहते हैं जीवन तो क्या कहते हैं क्योंकि अन्य सही कर्मों को संपन्न करना चाहिए दान करने के लिए स्नान करना चाहिए जिन्होंने प्राथ काल स्नान किया है ना यदि विधि से दान करना दोबारा स्नान करना पड़ता है तो प्रार्थना जो स्नान किया गया है वो संदोगासन करना है वो स्तर है उस स्नान के द्वारा संजोगापन्न हो गया

अब स्नान करने का विधान है ये स्नान है, तो उसके से है। ना देखो उसका नहीं अलग अब आप दान करना चाहते के लिए पूरा पूरा करना चाहिए अब ले लेंगे तो इस प्रकार कहा

करते हैं। तो यदि कम हो ठीक नहीं रहा होता है भी कभी और गुण रहित यज्ञ काम असात्विक तथा गुण रहित होने पर भी श्रद्धा मतलब पूर्वक के जम के तीनों नामो के सुरूप से श्रद्धा पूर्वक भगवान के तीनों नामों के

से, गुणयुक्त और शास्त्री संपन्न हो, हो जाते हैं गुण युक्त और शास्त्री संपन्न हो जाती है ये विगुण है तो गुणयुक्त तो जाए हो जाएगा तब तो यदि भगवान के नाम काई भी कर्म हो शास्त्री कर्म वैदिक कर्म हो यदि भगवान हो जाएगा तो हो सकता है ना सब विकलता तो होती नहीं करना तो उसे ज्ञान करके तो कोई कभी करनी होगी

करना है को भगवान नाम ज्ञान कामार अभी ज्यादा शुरू हो गया आमदनी में ज्यादा दिखाई तो नाम संस्कृत तो ये परिवर्तन करना

भी में में हाँ। भी। जो भी होगा वहाँ लग जाएगा अब देखना सत्र का सर्वत्र और श्रद्धा प्रया सर्वम सम्य समाज में समाप्त है क्योंकि सर्वत्र था के उन सभी स्थानों में और उन सभी स्थानों में

श्रद्धा की प्रधानता से सब कुछ किया जाता है उन सभी स्थानों में जो स्थान बताएगा ना योग्य प्रदान है और सकती हूँ की उन सभी स्थानों में श्रद्धा की प्रधानता से सब कुछ किया जाता है तस्मात्ती क्या करते प्रधान है ना श्रद्धापन का भाव है वो होना चाहिए जितनी अधिक श्रद्धा होती है उसमें अधिक समय ओम खंड मत पूर्ण निगम सोना पूर्ण पूर्ण अज्ञा पूर्ण माताया पूर्ण ने विक्षते